विनय पत्रिका दिनियावली दीन दयालु दुरित दारिद दुख दूनि दुसहतितापतई है देव द्वार पुकारत आरत सबकी सब, सब सुख हानि भई है प्रभु के बचन वेद सम्मत मम मूरत मूर्त मई है दिन की मत ऋष राग मोहमद लोभ लाल के लीलई है राज समाज कुसाज को कटु कल कलश कल कुशाल नयी है नीति प्रतीत प्रीति पर मित पति हेतुर हई हे है आश्रम बरन धर्म बिरहित जग लोक वेद मर जाद गई है प्रजापति पाखंड पापरत अपने अपने रंग रही है शांति सत्य सुभरी ति गई घटि कपट कलाई है साधु है परमारथ स्वरथ साधन भय अफल सफल नह सिद्ध सई है कामधे नु धरि कलि गोमर बिबसिकल जामत नई है कलि करणि बरन बर निय कहात फिरत बिन टहल टही है जत को जाने चित कहां है जो त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर जो जो सील बस ढील दई है सरुस बरज तरज ये तरज तर नहीं कुमली है कुंभले की जई है दी जय दाद देख ना तो बली महिमोद मंगल ऋतई है भरे भाग अनुराग लोग कहे राम कृपा वन चितई है विनति सुन सानंद हसी करुणा बारि भूम विजयी है राम राज भयो काज सगुन सुभ राजा राम जगत विजयी है समर्थ बड़ो सुजान सुसाहब सुकृत सैन हारत जितई है सुभाव सराहत सादर अनायास है थपन उजार है उजार प्रभु आरत अभय दई है हे हैीन दयालु पाप दारिद्र दुख और तीन प्रकार के दुसह दैविक दैहिक भौतिक तापों से दुनिया जली जा रही है हे हैगवन यह आर्थ आपके द्वार पर पुकार रहा है क्योंकि सभी के सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं वेद और विद्वानों की सम्मति है तथा प्रभु के श्रीमुख के वचन है कि ब्राह्मण साक्षात मेरा ही स्वरूप है पर आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध आसक्ति मोह मद और लालची लोभ ने निकल लिया है अर्थात वे अपने स्वाभाविक समधमादि गुणों को छोड़कर अज्ञानी कामी क्रोधी घमंडी और लोभी हो गए हैं इसी तरह राज समाज क्षत्रिय जाति करोड़ों कुचालों से भर गया है वे मनमाने रूप में लूटमार अन्याय अत्याचार व्यविचार अनाचार रूप नित्य नए कुचाले चल रहे हैं और हेतुवाद नास्तिकता ने राजनीति ईश्वर और शास्त्र पर यथार्थ विश्वास प्रेम धर्म की और कुल की मर्यादा का ढूंढ ढूंढ कर नाश कर दिया है संसार वर्ण और आश्रम धर्म से भली भांति विहीन हो गया है लोक और वेद दोनों की मर्यादा चली गई ना कोई लोकाचार मानता है और न शास्त्र की आज्ञा ही सुनता है प्रजा अवनत होकर पाखंड और पाप में रत हो रही है सभी अपने अपने रंग में रंग रहे हैं यथेक्षाचारी हो गए हैं शांति सत्य और सुप्रथाएं घट गई और कुप्रथाएँ बढ़ गई हैं तथा सभी आचरणों पर कपट दम्भ की कलई हो गई है एवं दुराचार तथा छल कपट की बढ़ती हो रही है साधु पुरुष कष्ट पाते हैं साधुता शोकग्रस्त है दुष्ट मौज कर रहे हैं और दुष्टता आनंद मना रही है अर्थात बगुला भक्ति बढ़ गई है परमार्थ स्वार्थ में परिणत हो गया अर्थात ज्ञान भक्ति परोपकार और धर्म के नाम पर लोग धन बटोरने लगे हैं विधिपूर्वक न करने से साधन निष्फल होने लगे हैं और सिद्धियां प्राप्त होनी बंद हो गई है कामधेनु रूपी पृथ्वी कलियुग रूपी गोमर कसाई के हाथ में पड़कर ऐसी व्याकुल हो गई है कि उसमें जो बोया जाता है वह जमता ही नहीं जहां तहां दुर्भिक्ष तो पड़ रहे हैं कलियुग की करनी कहां तक बखानी जाए यह बिना काम का काम करता फिरता है इतने पर भी दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है न जाने इसके मन में अभी क्या क्या है हे प्रभु जो जो आप शीलवश इसे ढील दे रहे हैं क्षमा करते जाते हैं त्यों ही त्यों यह नीच सिर पर चढ़ता जाता है जरा क्रोध करके इसे डांट दीजिए आपकी तर्जनी देखते ही यह कुम्हरे की बतिया की तरह मुरझा जाएगा आपकी भलैया लेता हूँ देख न्याय कीजिए नहीं तो अब पृथ्वी आनंद मंगल से शून्य हो जाएगी ऐसा कीजिए जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेम पूर्वक यह कहे कि श्री राम जी ने हमें कृपा दृष्टि से देखा है बड़भागी वही है जिसका राम के चरणों में अनुराग है यह अनुराग श्री राम कृपा से ही प्राप्त होता है मेरी यह विनती सुनकर श्री राम जी ने आनंद से मेरी ओर देखा और मुस्कुरा करुणा की ऐसी वृक्ष की जिससे सारी भूमि तर हो गई हृदय का सारा स्थान शांति से पूर्ण हो गया राम राज्य होने से सब काम सफल हो गए शुभ शकुन होने लगे क्योंकि महाराज रामचंद्र जी जगत विजयी हैं हृदय में उनके विराजित होते ही कलयुग की सारी सेना भाग गई सर्वसमर्थ ज्ञान स्वरूप दयालु स्वामी ने पुण्य रूपी सेना को हारने से जिता लिया सदभक्त स्वभाव से ही आदरपूर्वक उनकी सराहना करते हैं कि नाथ ने सहज ही सारी यातनाएं दूर कर दी परंतु आप ऐसा क्यों न करते आपका तो सदा से यह बाना चला आता है कि उजड़े हुए को बसाना और गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना जैसे विभीषण और सुग्री को राज्य पर बिठा देना जैसे रावण के भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसा देना हे तुलसी दुखियों के दुख, दुख दूर कर भगवान ने किस किस को अभय नहीं दी ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागि निसी बासर रुचि पाप असुचिपन मल खलमति मलिन निगम पथ त्यागी न सत्संग भजन नि हरि को श्रवण न राम कथा अनुरागी मृदाल सरिष जन जन मत जगत जन नि दुख लागी वे अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं जो जन्म मरण रूप भाव का भंजन करने वाले श्री भगवान के चरणों से विमुख हैं उनकी रुचि रात दिन पापों में ही लगी रहती है उनका मन अशुद्ध रहता है उन दुष्टों की बुद्धि मलिन रहती है और वे वेदोक्त मार्ग को छोड़े हुए हैं न तो वे संतों का संग ही करते हैं न भगवत भक्तजन करते हैं और न उनके कानों को श्री राम की कथा प्यारी लगती है वे तो बस सदा सर्वदा स्त्री पुत्र धन और मकान आदि की ममता रूपी रात्रि में ही अचेत सोते रहते हैं उनकी बुद्धि इस मेरे मेरे की निद्रा से कभी जागती ही नहीं हे तुलसीदास जो दुष्ट श्री हरी नाम रूपी अमृत को छोड़कर हठपूर्वक विषय रूपी जहर मांग मांग धन पुत्र आदि की कामना करके पीते हैं वे मनुष्य सुअर कुत्ते और गीदड़ के समान जगत में केवल अपनी माँ को दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं राम चंद्र रघुनायक तुम सोहन ते कहि भाति करो अघ अनेक यवलोकिया पने अनुमान डरो पर दुख दुखी सुखी पर सुखते ते संतील नहीं हृदय धरो देखिया अनकी विपति परम सुख सुन संपति बिनु आगिरो भगत विराग ज्ञान साधन कही बहु कतोरोख धाम नाम तब बेच नरक प्रद उदर भर जानत हो निज पाप जलध जिय जलसी कर समनत लर रज समुन सुमेर करी गुन गिरी समे नाना बेसब नाय दिवसि जुगति हर एक बहु अलोल चितय पद सरोज सुमिरो आचरण बिचारह मेरु कलप कोटि लगी मरो तुलसी दास प्रभु कृपा जो बिलो हे रघुकुल श्रेष्ठ मैं किस प्रकार तुमसे अपने अनेक अगों, अर्थात पापों की ओर देखकर और तुम्हारा अनघ पापरहित नाम विचार कर डर रहा हूँ दूसरे के दुख से दुखी तथा दूसरे के सुख से सुखी होना संतों का शील स्वभाव है उसे तो मैं कभी हृदय में धारण ही नहीं करता तब दूसरों की विपत्ति देखकर परम सुखी होता हूँ और दूसरों की संपत्ति सुनकर तो बिना ही आग के जला करता हूँ भक्ति वैराग्य ज्ञान आदि के साधनों का उपदेश देता हुआ मैं लोगों को भाँच भाँच से ठगता रहता हूँ और शिव के सर्वस्व तथा आनंद के धाम तुम्हारे नाम राम नाम को बेच बेच नरक में ले जाने वाले पापी पेट को भरता हूँ मन में जानता हूँ कि मेरे पाप समुद्र के समान अपार है परंतु जब दूसरे किसी के मुख से अपने पापों के लिए यह सुनता हूँ कि मेरे में पानी की बूंद के बराबर भी पाप है तब उससे लड़ने लगता हूँ भाव यह है कि महापापी होने पर भी लोगों के मुख से परम पुण्यात्मा ही कहलाना चाहता हूँ परंतु दूसरों के धूल के कर्ण के समान मामूली दोषों को भी सुमेर पर्वत के समान बढ़ाकर बतलाता हूँ और उनके पर्वत के समान महान गुणों को धूल के समान तुच्छ बतलाकर उनका तिरस्कार करता हूँ मेरी ऐसी करनी है भली भांति के भेष बना बना कर दिन रात जिस किसी भी उपाय से दूसरों का धन हरण करता हूँ कभी एक पल भी स्थिर चित्त होकर प्रेम से तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण नहीं करता यदि तुम मेरे आचरणों पर विचार करने लगोगे तब तो मुझे करोड़ों कल्प तक संसार रूपी कड़ाह में ऑट ऑट कर जल मरना पड़ेगा जन्म मरण से कभी नहीं छूटूंगा पर यदि तुम एक बार कृपा दृष्टि कर दोगे तो हे प्रभो मैं तुलसीदास उसी के प्रभाव से इस संसार सागर को गाय की खुर के समान सहज ही पार कर जाऊँगा